महाभारत पर्व व्यर्थ जन्मदान और जीवन का वर्णन सात्पिक दानों का लक्षण दान का योग्य पात्र और ब्राह्मण की महिमा व सम्पायण वाच एवं श्रुवा वचस्त धर्मपुत्रोचितप्रक्षनरप्यम धर्म धर्म आत्मजो हरि वैशम कहते हैं जन्मे जय धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान अच्युत के वसन सुनकर फिर भी श्रीहरि से अन्य धर्म पूछने लगे वृथा कति जन्म मृथा दानिकाणच मृथा चीवितम के शाम धराणाम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कितने जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं कितने प्रकार के दान निष्फल होते हैं और किन किन मनुष्यों का जीवन निर्थक माना गया है कीदशावस्था सुसु दान दत्त जनादन इहलोके पुर पुरषोत्त गर्भस्थ किौवनस्थे किधके भव पुरुषोत्तम जनादन मनुष्य किस अवस्था में दिए हुए दान के फलका इस लोक में अन्भव करता है केशव गर्भ में स्थित हुआ मनुष्य किस दान का फल भोगता है श्री कृष्ण बाल युवा और वृद्ध अवस्थाओं में मनुष्य किस किस दान का फल भोगता है सात्विक दान राज देव तर्पहे छठ प्रभो। भगवान सात्विक राजस और तामस दान कैसे होते हैं प्रभो उनसे किसकी तृप्ति होती है उत्तम कैदम दानम तेषा वा किम फलम भवेन् किम दानमतीम किम गतिम मध्यमा दयेन गतिम जघन्यामत वा देव देवस्वी उत्तम दान का स्वरूप क्या है और उससे मनुष्यों को किस फल की प्राप्ति होती है कौन सा दान गति को ले जाता है कौन सा मध्यम गति को और कौन सा बी नीच गति को ले जाता है देवादिदेव यह मुझे बताने की कृपा कीजिए एक तदीक्षा विविज्ञा तुम परम कौतूहलम्बि बहे तदीय वचनम सत्यम पुण्यम च मधुसूदन मधुसूदन मैं इस विषय को जानना चाहता हूँ और इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है क्योंकि आपके वचन सत्य और पुण्यमय है, है। श्री भगवान वाचन तृणुराजन यथान्या वचनम सत्यमोत्तम कथ्यमान महा पुण्यम सर्वपाप प्रणाशनम श्री भगवान ने कहा राजन मैं तुम्हें न्याय के अनुसार यथार्थ एवं उत्तम उपदेश सुनाता हूँ ध्यान देकर सुनो यह विषय परम पवित्र और संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है वृथा च दस जन्मा चुरी चराधिप वृथा दान पंचाशन पंचाक्रम वृथा चीव तेज ये ते चिकीर्ति अनुक्रमे न भक्षा विता सर्वाणी पार्थिव नरेश्वर चौदह जन्म व्यर्थ समझ जाते हैं क्रमश पचपन प्रकार के दान निष्फल होते हैं और जिन जिन मनुष्यों का जीवन निरथक होता है उनकी संख्या छह बतलाई गई है भोपाल इन सबका मैं क्रमशः वर्णन करूंगा धर्म मृथा जन्म लुभा पापीना तथा मृथा पाक च ये स्नति पर दाकभेदरा चाय च्योच्चर्जिता जो धर्म का नाश करने वाले लोभी पापी बलिवैष्ण देव किए बिना भोजन करने वाले परस्रीघामी भोजन में भेद करने वाले और असत्य हैं उनका जन्म भृष्णम है ये कम क्लिश्य महानस्तु बांधव पितर महतरम च उपाध्याय गुरु तथा मतुं मतुलाो निहनवा ब्राह्मणस्थ यो भूत् सन्ध्योपासनर्जि निस्वाहो निःस्वस्थ सद्राणाम अन्नभुज मम व्याथ ब्रह्मणो वा जुधिष्ठि अथवा ब्राह्मणा तो येन भक्ता दरा दृथा जन्मत पापीना वैद्य पांडव पांडुनंदन जुधेष्ठिर जो बंधु बांधवों को क्लेश देकर अकेले ही मिठाई खाने वाले हैं जो माता पिता अध्यापक गुरु और मामा मामी को मारते या गाली देते हैं जो ब्राह्मण होकर भी संध्योपासन से रहित हैं जो अग्निहोत्र का त्याग करने वाले हैं जो श्राद्ध तर्पण से दूर रहने वाले हैं जो ब्राह्मण होकर शुद्र का अन्न खाने वाले हैं तथा जो मेरे शंकर जी के ब्रह्मा जी के अथवा ब्राह्मणों के भक्त नहीं हैं ये चौदह प्रकार के मनुष्य अधम होते हैं इन्हीं पापियों के जन्म को व्यर्थ समझना चाहिए अश्रद्धया दत्त ओमारेन वापीयन दंभा खंडिहित नृप्दाचारा यदत्तुति रोषयुक्त चनुशोचित दंभार्जिम चच्चवाप्युताजित च ब्राह्मण चौर्ेनाप्यर्जित यत अविशस्ताहृत यदत् पतिच निर्ब्रमा जत्तोद्दत् सर्वयाचक्रातेसुय्धत दानम आरूढ़तित चेत यदत् स्वरिणी भर्तु शसुरामयाचकहृत तथा उपातकि दत् भेद विक्रीणी चिजत स्त्रीजितायत् यजसे गणकाय च च चुकायपत यदत् शस्त्रजी भृतकाय चालग्राहीतरोताय यित यदिकर्मी कर्मणि दत्म क्षुद्रमंत्रोपजीवि युद्रजीवन दत् जेवल चव्या दत् यदत् चिदकर्मिणे रंगोपजीवने दत् जनसोपजीवि सेवकाय चीय्दत् यदत् ब्राह्मण ब्रुवि अदेशिने दत् वारदूषिकाय च यद् यदनाचारिणिदत् युद्त अग्नि असंध्योपासी दत्तुद्रामवासि यथ्याली दत् सर्वासी चेत नास्तिकाय चिद्दत् चे धर्मविणि चेत वराकाय चयत्त चे यक्षिणि ग्रामकूटा यदत्त दान पार्थिव पुंगव वृथाभव तत्सर्वम नहात्रकार या विचार नाम राजन जो दान अश्रद्धा या अपमान के साथ दिया जाता है जिसे दिखावे के लिए दिया जाता है जो पाखंडी को प्राप्त हुआ है जो शूद्र के समान आचरण वाले पुरुष को दिया जाता है जिसे देकर अपने ही मुंह से बारंबार बखान किया गया है जिसे रोज पूर्वक दिया गया है तथा जिसको देकर पीछे से उसके लिए शोक किया जाता है जो दंभ से उपार्जित अन्न का झूठ बोलकर लाए हुए अन्न का ब्राह्मण को धन का चोरों कर चोरी करके लाए हुए द्रव्य का तथा कलंकी पुरुष के घर से लाए हुए धन का दान किया गया है जो पतित ब्राह्मण को दिया गया है जो दान वेद विहीन पुरुषों को और सबके यहाँ याचना करने वालों को दिया जाता है तथा जो संस्कारहीन पतितों को तथा एक बार संन्यास लेकर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले पुरुषों को दिया जाता है जो दान वेद्या को और ससुराल में रहकर गुजारा करने वाले ब्राह्मण को दिया गया है जिस दान को समूचे गांव से याचना करने वाले और कृतज्ञ ने ग्रहण किया है एवं जो दान उपपातकी को वेद बेचने वाले को स्त्री के वश में रहने वाले को राजसेवकों को ज्योतिषी को तांत्रिक को शुद्ध जाति के स्त्री के साथ संबंध रखने वालों को अस्त्र शस्त्र से जीविका चलाने वाले को नौकरी करने वाले को सौप साप पकड़ने वाले को और पुरोहित ही करने वाले को दिया जाता है जिस दान को वैद्य ने ग्रहण किया है राजश्रेष्ठ जो दान बनिए का काम करने वाले को क्षुद्र मंत्र जप कर जीविका चलाने वाले को शुद्र के यहाँ गुजारा करने वाले को वेतन लेकर मंदिर में पूजा करने वाले को देवोत्तर संपत्ति को खा जाने वाले को तस्वीर बनाने का काम करने वाले को रंगभूमि में नाच कूद कर जीव का चलाने वाले को मांस बेचकर जीवन निर्वाह करने वाले को सेवा का काम करने वाले को ब्राह्मणोचित आचार से हीन होकर भी अपने को ब्राह्मण बतलाने वाले को उपदेश देने की शक्ति से रहित को ब्याजखोर को अनाचारी को अग्निहोत्र न करने वाले को संध्योपासना से अलग रहने वाले को शुद्ध के गांव में निवास करने वाले को झूठे वेश धारण करने वाले को सबके साथ और सब कुछ खाने वाले को नास्तिक को धर्म विक्रेता को नीच वृत्ति वाले को झूठी गवाही देने वाले को तथा कूटनीति का आश्रय लेकर गांव के लोगों में लड़ाई झगड़ा करने वाले ब्राह्मण को दिया जाता है वह सब निष्फल होता है इसमें कोई विचारणी बात नहीं है विप्रनाम विप्रम धरा ए लोलुप ब्राह्मणाधमा नात्मता न ना दाता रम जुधिष्ठि जुधिष्ठि ये सब विषय लोलुप विप्रनामधारी ब्राह्मण अधम है ये न तो अपना उद्धार कर सकते हैं और न दाता का ही एते दत्मात्रण दौ बहून्यपी वृथाती राजेन्द्र भत्मैजातिथा राजेंद्र उपर्युक्त ब्राह्मणों को दिए हुए दान बहुत हो तो भी राख में डाली हुई घी की आहुति के समान व्यस्त हो जाते हैं ऐसु यद फलम किंचित भविष्य कथं चलम राक्षसाश्च पिशाचाश्च तुम्बिर्षिता उन्हें दिए गए दान का जो कुछ फल होने वाला होता है उसे राक्षस और पिशाच प्रसन्नता के साथ लूट ले जाते हैं वृथाषेता दत्ता कथिता जीवित तो यहाँ तत्णुस्व युधिठि ये ठिर् ये सब वृथाधाम संक्षेप में बताए गए अब जिन जिन मनुष्यों का जीवन व्यर्थ है उनका परिचय दे रहा हूँ सुनो ये मा न प्रतिप्यंते शंकर वराधमा ब्राह्मणा व महेदेवान् वृथा जीवंध्य ते ने जो नराधम भेरी भगवान शंकर की अथवा भूमंडल के देवता ब्राह्मणों की शरण नहीं लेते वे मनुष्य व्यर्थ ही जीते हैं हे तुषा से ये सकता कृष्टे देवाणिनचारा वृथाझिवे जिनके कोरे तर्कशास्त्र में ही आसक्ति है जो नास्तिक पथ का अवलंबन करते हैं जिन्होंने आचार त्याग दिया है तथा जो देवताओं की निंदा करते हैं वे मनुष्य व्यर्थ ही जी रहे हैं कुशलहे कृतथात्राणी पठिवा ये नराधमा विप्राण निंद यज्ञाश्च मिथा जीवंति ते ना जो नराधम नास्तिकों के शास्त्र पढ़कर ब्राह्मण और यज्ञों की निंदा करते हैं वे व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं ये दुर्गा व कुमारम वा युम्ञ पितरम महातर चुमींद्रताक मूढ़ानिंदनाचारा वृथाजीवंति ना जो मूढ़ दुर्गा स्वामी कार्तिकेय वायु अग्नि जल सूर्य माता पिता गुरु इंद्र तथा चंद्रमा की निंदा करते और आचार का पालन नहीं करते वे मनुष्य भी निरर्थक ही जीवन व्यतीत करते हैं विद्यमान धने यस्तुदान धर्म विवर्जिता मृष्टि यो वृथा जीवति वृथा जीवित महाख्यातम दान काम्भ्रीबित जो धन होने पर भी दान और धर्म नहीं करता तथा तो दूसरों को न देकर अकेले ही मिठाई खाया करता है वह भी व्यर्थ ही जीता है इस प्रकार व्यर्थ जीवन की बात बताई गई अब दान का समय बताता हूँ तमोनभीवीष्ट चित दान तो यद तदस्य फलमसना नरो गर्भगत राजन तमोगुण में आविष्ट हुए चित्त वाले मनुष्य के द्वारा जो दान दिया जाता है उसका फल मनुष्य गर्भावस्था में भोगता है ऋष्यामत्सर संयुक्त दम्भा कारण दादा दान जो मृत्यो बाल भाव तदस्ते ईर्ष्या और मत्सरता से युक्त मनुष्य अर्थलोभ से और धम्म जिस दान को देता है उसका फल वह वा भाल्यावस्था में भोगता है भोग तुम भोगम असक्तस्तो व्याधि भी पीड़ित दान जो मृतो वृद्ध भावे तीन भोगों को भोगने में असक्त अत्यंत व्याधि से पीड़ित मनुष्य जिस दान को देता है उसके फल का उपभोग वह वृद्धावस्था में करता है श्रद्धा युक्त शुचि स्नातः प्रसन्न इंद्रियमान सह दातिदान जो मृतो जहो वधे सी जो मनुष्य स्नान करके पवित्र हो मन और इंद्रियों को प्रसन्न रख कर श्रद्धा के साथ दान करता है उसके फल को वह यवनावस्था में भोगता है स्वयं नृत्थ यदानम भक्तिया पात्रे प्रदीयते तत्सार्वकलिक कालिक विद्ये दान महामरणा जो स्वयं देने योग्य वस्तु ले जाकर भक्तिपूर्वक सत्पात्र को दान करता है उसको मरण पर्यंत्र हर समय उस दान का फल प्राप्त होता है ऐसा समझो राजत्व चापेतामसम च युधिष्ठि दान दान फल गति चिविधा तृणो युधिष्ठि दान और उसका फल सात्विक राजस्व और तामद भेद से तीन तीन प्रकार का होता है तथा उसकी गति भी तीन प्रकार की ही होती है उसे सुनो दान उपकार तत्व दान देना कर्तव्य है ऐसा समझकर अपना उपकार न करने वाले ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वही सात्विक है श्रोत्रियाय दरिद्राय बहुभृत्याय पांडव दीय तेज प्रहिष्टे न तत्विक मुदारित पांडुनंदन जिसका कुटुंब बहुत बड़ा हो तथा जो दरिद्र और वेद का विद्वान हो ऐसे ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक जो कुछ दिया जाता है वह भी सात्विक कहा जाता है वेदाक्षरवीनाय तो पूर्व पूर्वोपकारिण समृद्धा चान राजस्मतम परंतु जो वेद का एक अक्षर भी नहीं जानता जिसके घर में काफ़ी संपत्ति मौजूद है तथा जो पहले कभी अपना उपकार कर चुका है ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान राजस माना गया है संबंधिने चत्तम प्रमत्ताय च पांडव फलार्थे पात्रा तद्दानम राज पांडव अपने संबंधी और प्रमादि को दिया हुआ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ तथा अपात्र को दिया हुआ दान भी राजसी है वैष्णुदेव विहीनाय दानम अस्त्रोत्रिया दीय ते तस्कर श्रुत जो ब्राह्मण बड़ी वैष्णदेव नहीं करता वेद का ज्ञान नहीं रखता तथा चोरी किया करता है उसको दिया हुआ दान तामस है सरोषम अवधूतम च क्लेशयुक्त अवज्ञाया सेवकायत्तम तत्तामस उदाह क्रोध तिरस्कार क्लेश और अवहेलना पूर्वक तथा सेवक को दिया हुआ दान भी तामस ही बतलाया गया है देवा पितृ गणाश्चिहस्तथा सात्विक दान च नरेश्वरं नरेश्वर सात्विक दान को देवता पितर मुनि और अग्नि ग्रहण करते हैं तथा उससे उन्हें बड़ा संतोष होता है दान वैत्य संघास् ग्रहायक्ष राक्ष राजसम् दानमसनते वर्जिम पितृदव का दानव दैत्य ग्रह यक्ष और राक्षस उपभोग करते हैं पितर और देवता नहीं करते पिशाचाह प्रेतसघाच कसमला मलिमचा तामसम दानमसनते गति त्रिविधा तृणु तामसदान का फल पापी और मलिन कर्म करने वाले प्रेत एवं पिशाच भोगते हैं अब त्रिविध गति का वर्णन सुनो सात्विका तो दाना उत्तम फलम स्नुते मध्यम राजमसा तो पश्चिम सात्विक दानों का फल उत्तम राजसदानों का मध्यम और तामस तामसदानों का फल अधम होता है अभिगम्योपनीता दान फलमोत्तम मध्यम तो समा जघन्यम या चते पलम जो दान सामने जाकर दिया जाता है उसका फल उत्तम होता है जो नान पात्र को बुलाकर दिया जाता है उसका फल मध्यम होता है और जो याचना करने वाले को दिया जाता है उसका फल जघन्य होता है अयाचित प्रदाताज साति गतिमुत्तमा समाहूय तुजो दध्यमा मध्यम स गतिम व्रजेन् याचितोज वही दघनियां व्रजेन् जो याचना न करने वाले को देता है वह उत्तम गति को प्राप्त करता है जो बुला कर देता है वह मध्यम गति को जाता है और जो याचना करने वाले को देता है वह नीची गति पाता है उत्तम दैव की गेया मध्यमा मानसी गति गतिजघन गति तिरियक्ष गतिरिशातिमिताम दैविक गति को उत्तम समझना चाहिए मानसी गति मध्यम है और त्रिय जीवन या नीच गति है या इनका तीन प्रकार माना गया पात्र भूत विप्रेशु संवाहिताक्षिप्यते दान अक्षय संप्रकर्ति दान के उत्तम पात्र अग्निहोत्री ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वह अक्षय बतलाया गया है श्रोत्रीणाणाम दरिद्राणाम भरणम कृपार्थिव समृद्धा द्विजातीना कुरिजातेषा तुरक्षण अथ भोपाल जो वेद के विद्वान होते हुए दरिद्र हो उनके भरण पोषण का तुम स्वयं प्रबंध करो और संपत्तिशाली द्विजों की रक्षा करते रहो दरिद्रा वित्त हीना चाह सु आतुरस्य आतुर से औषधि कार्य निर्जस् किम धनहीन दरिद्र ब्राह्मणों को दान देकर उनकी भली भांति पूजा करो क्योंकि रोगों को ही औषधि की आवश्यकता है निरोग निरोगको औषधि क्या प्रयोजन पापम प्रतिगृहितर प्रदाग्छति प्रतिगृहतुर्यपुण्य प्रदातापेति तस्मा दानम सदा कार्य पर का पाप दान के साथ ही दान लेने वाले के पास चला जाता है और उसका पुण्य दाता को प्राप्त हो जाता है अतः अच्छा परलोक पे अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदा दान करते रहना चाहिए वेद विद्या वधाते सु सुद्रान्न वर्जिषु प्रयत्न न विधात महादान मोन निधि जो वेद विद्या पढ़कर अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहते हों और शुद्रों का अन्न कभी नहीं ग्रहण करते हों ऐसे विद्वानों को प्रयत्नपूर्वक बड़े बड़े दानों का भंडार बनाना चाहिए ये शांत दारा प्रतीक्षण ते सहस्य वल्बनम भुक्त से सक्त से निमंत्र पांडव पांडुनंदन जिसकी स्त्रियां अपने पति के भोजन से बचे हुए अन्न को हजारों गुना लाभ समझ उसके मिलने की प्रतीक्षा किया करती हैं ऐसे ब्राह्मणों को तुम भोजन के लिए निमंत्रित करना आमंत्री सु दरिद्रणी तेषाशाता भारत दरिद्र कुल के ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उन्हें निराश न लौटाना अन्यथा उनकी आशा मारी जाएगी मद्भक्ता ये मत मत ताना नर श्रेष्ठ मद्गता मधरायणा मध्याजनो मान प्रयत्न न पूजय न जो मेरे भक्त हो मेरे में मन लगाने वाले हो मेरे शरण में हो मेरा पूजन करते हो और नियम पूर्वक में ही लगे रहते हो उनका यत्नपूर्वक पूजन करना चाहिए तेषा तुपावनायाहम नित्य में वहधिष्ठि उभे संधिधतिष्ठावीन स्कन्न तथम अपने उन भक्तों को पवित्र करने के लिए मैं प्रतिदिन दोनों समय संध्या में व्याप्त रहता हूँ मेरा यह नियम कभी खंडित नहीं होता तस्मा दस्ताक्षर मंत्र मदभक्तलमत संध्या काले तो जप्तव्यम सत्यम चात्मशुद्धे इसलिए मेरे निष्पाप भक्तजनों को चाहिए कि वे आत्म आत्मशुद्धि के लिए संध्या के समय निरंतर अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणा का जप करते रहे अन्म्राण किलव्यसम विनश्यती उभयध्येप्युपासी तस्मा विप्रो विशुद्ध संध्या और अष्टाक्षर मंत्र का जप करने से दूसरे ब्राह्मणों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं अतः चित्त शुद्धि के लिए प्रत्येक ब्राह्मण को दोनों काल की संध्या करनी चाहिए दैवे श्राद्धिपया जुगुप्स निर्वेन्धनम्म जो, जो ब्राह्मण इस प्रकार संध्योपासन और जप करता हो उसे देव कार्य और श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए उसकी निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए क्योंकि निंदा करने पर ब्राह्मण उस श्राद्ध को इसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे आग ईंधन को जला डालते हैं भारतम मानवो धर्मो वेदा सांगाचिकित् आज्ञा सिद्धान्त चुरी न हंतव्यान हेतु महाभारत मनुस्मृति अंगों से चारों वेद और आयुर्वेद शास्त्र ये चारों सिद्ध उपदेश देने वाले हैं अतः तर्क द्वारा इनका खंडन नहीं करना चाहिए न ब्राह्मणाहन परीक्षेतः दैवे कर्मणि धर्म वेद महान भवेद परिवादोह ब्राह्मणाहन परीक्षण धर्म को जानने वाले पुरुष को देव संबंधी कार्य में ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ब्राह्मणों की परीक्षा करने से यजमान की बड़ी निंदा होती है स्वत्व प्राप्त होती निंदिता कीटो कीटोभवती तत्रा मत्सरा ब्राह्मणों की निंदा करने वाला मनुष्य कुत्ते की जोनी में जन्म लेता है उस पर दोषारोपण करने से गधहा होता है और उसका तिरस्कार करने से कृमि होता है तथा उसके साथ द्वेष करने से वह कीड़े की जोनि में जन्म पाता है दुर्व्यद्ता व सुविद्ता व प्राकृता व सुसंस्कृता ब्राह्मणा नव मंतव्या ब्राह्मण चाहे दुराचारी हो या सदाचारी संस्कारहीन हो या संस्कारों से संपन्न उनका अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वे भस्म से धके हुए आग के तुल्य हैं क्षत्रिय सर्पम च ब्राह्मण च बहुश्रुत नावमंडित मेहता कृषापे कदाचन बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि क्षत्रिय साप और ब्राह्मण यदि कमजोर हो तो भी कभी उनका अपमान न करें एक ही पुरुष निर्दहेदमान तस्मात प्रयत्न नावमंडित बुद्धिमान क्योंकि वे तीनों अपमानित होने पर मनुष्य को भस्म कर डालते हैं इसलिए बुद्धिमान पुरुष सु को यत्नपूर्वक उनके अपमान से बचना चाहिए यथा सर्वा सुभस्था सु पावको दैवतम तथा सर्वा सुभस्था सुब्राह्मणो दैवतम महत जिस प्रकार सभी अवस्थाओं में अग्नि महान देवता है उसी प्रकार सभी अवस्थाओं में ब्राह्मण महान देवता है व्यंगा काणाश्च कु वामनांगा सैव च सर्वे देव तब्या महिश्रा वेद पारघी अग्निहीन काने कुबड़े और बौने इन सब ब्राह्मणों को देवकार में वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ नियुक्त करना चाहिए मनु नोत्पादा न चारेष्ट सचरे मनु प्रहरणिप्रा नभिप्रा शास्त्र पाणय उन पर क्रोध न करे न उनका अनिष्ट ही करे क्योंकि ब्राह्मण क्रोध रूपी शस्त्र से ही प्रहार करते हैं वे शस्त्र हाथ में रखने वाले नहीं हैं मनुना घंत शत्रद्रेणेन्द्र इवासुरा ब्राह्मणो ही महदेव जातिमात्रेण जायते जैसे इंद्र असुरों का वज्र से नाश करते हैं वैसे ही ब्राह्मण क्रोध से शत्रुता का नाश करते हैं क्योंकि ब्राह्मण जाति मात्र से ही महान देव भाव को प्राप्त हो जाता है ब्राह्मण सर्वभूता धर्मकोश से गुप्त किं पुनर्ये चको संध्या उपासते ही कुंती नंदन सारे प्राणियों के रूपी खजाने की रक्षा करने के लिए साधारण ब्राह्मण भी समर्थ हैं फिर जो नित्य संधो उपासना करते हैं उनके विषय में तो करना ही क्या है ये हव्याणि कव्याणी च पितर कि भूतमधिकम ततः जिसके मुख से स्वर्गवासी देवगण हविष्य का और पितर कव्य का भक्षण करते हैं उससे बढ़कर कौन प्राणी हो सकता है उत्पत्ति व विप्रस् मूर्ति धर्म से तही थी धर्मार्थ मुत्पन्नो ब्रह्म ब्राह्मण जन्म से ही धर्म की सनातन मूर्ति है वह धर्म के ही लिए उत्पन्न हुआ है और वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होने में समर्थ है तो में इव... स्वे स्व स्वे ब्राह्मण उपुक्ते स्वयं दधाति च आणस्या ब्राह्मण से भुंजते ही तरचदा तस्मा मंतव्या मद्भक्ता ही दुजा सदा ब्राह्मण अपना ही खाता अपना ही पहनता और अपना ही देता है दूसरे मनुष्य ब्राह्मण की दया से ही भोजन पाते हैं अतः अच्छा ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वे सदा ही मुझमें भक्ति रखने वाले होते हैं आरण्य को उपनिषदी ये तो पश्चिंद महाम निगूम निष्कलावस्थम तान प्रयत्न पूजया जो ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित मेरे गूढ़ और निष्कल स्वरूप का ज्ञान रखते हैं उनका यत्नपूर्वक पूजन करना स्वगृहे व प्रवासे वीवारात्र श्रद्धया ब्राह्मणा पूज्या मद्भक्ता ये च पांडव पांडुनंदन घर पर या विदेश में दिन में या रात में मेरे भक्त ब्राह्मणों की निरंतर श्रद्धा के साथ पूजा करते रहना चाहिए नास्ति विप्र समम देवम नास्ति विप्र समोह गुरु नास्ति विप्रात परो बंधु नस्ति परो परोनि ब्राह्मण के समान कोई देवता नहीं है ब्राह्मण के समान कोई गुरु नहीं हैं ब्राह्मण से बढ़कर बंधु नहीं है और ब्राह्मण से बढ़कर कोई खजाना नहीं है नास्त विपरात परम तीर्थम ना पुण्यम ब्राह्मणात परम ना पवित्रम परम विप्राण न द्विजात्पावन परम नास्त विपरात पर हो धर्म वो नास्त विप्रात पर कोई तीर्थ और पुण्य भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ नहीं है ब्राह्मण से बढ़कर पवित्र कोई नहीं है और ब्राह्मण से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई नहीं है ब्राह्मण से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं और ब्राह्मण से उत्तम कोई गति नहीं है पाप पापकर्म साम क्षिप्त पतन नरके नर तायते पात्रमप्येक पात्र भूते तद्ज बालायोजे चांता चा शुद्रावर्जितामर्जयंती मद्भक्ता तेभ्यो दत्म क्षय पाप कर्म के कारण नरक में गिरते हुए मनुष्य का एक सुपात्र ब्राह्मण भी उद्धार कर सकता है सुपात्र ब्राह्मणों में भी जो बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र करने वाले शुद्र का अन्य त्याग देने वाले तथा शांत और मेरे भक्त हैं एवं सदा मेरी पूजा किया करते हैं उनको दिया हुआ दान अक्षय होता है प्रधान ही पूजित हो विधित हो वहा संभावितों वह वा, दुष्टो वाह मद्भक्त दिवमुंडह मेरे भक्त ब्राह्मण को दान देने से उसकी पूजा करने से झुकाने सत्कार करने बातचीत करने अथवा दर्शन करने से वह मनुष्य का दिव्यलोक में पहुंचा देता है ये पठन्ति नमस्यंती ध्याय ती पु पुरुषात्मा सता दृष्ट्वा चपृष्टवा चर पाप ऐ प्रमुचते जो लोग मेरे गुण और लीलाओं का पाठ करते हैं तथा मुझे नमस्कार करते और मेरा ध्यान करते हैं उनका दर्शन और स्पर्श करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है मद्भक्ता मद्गत प्राण मद्गीता मतपरायणा बीत योह विश्रद्धा ये सोत्रिया संहत इंद्रिया श्रद्धा नविता नित्यम ते पुनती है दर्शनाथ जो मेरे भक्त हैं जिनके प्राण मुझमें ही लगे हुए हैं जो मेरी महिमा का गान करते हैं और मेरी शरण में पड़े रहते हैं जिनकी उत्पत्ति शुद्ध रज और वीर हुई है जो वेद के विद्वान जितेंद्रिय तथा सदा श्रां से बचे रहने वाले हैं वे दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं स्वयं दान तेम गृह स्विहा यदत्ता यद्भक्त्याम तद्दान हमकोट संतम ऐसे लोगों के घर पर स्वयं उपस्थित होकर भक्त पूर्वक विशेष रूप से दान देना चाहिए वह दान साधारण दान के अपेक्षा करोड़ गुना फल देने वाला माना गया है जागृत स्वथो वा प्रवासेश गृहेशन सामी जिप्र से भाव स पूजि वृष्टो व वा स्पृषो वापजोत्तम संभाषि राजेन्द्र पुनः तेव नरम सदा राजेन्द्र जागते अथवा सोते समय प्रदेश में अथवा घर रहते समय जिस ब्राह्मण के हृदय से उसकी भक्ति भावना के कारण मैं कभी दूर नहीं होता ऐसा व श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजन दर्शन स्पर्श अथवा संभाषण करने मात्र से मनुष्य को सदा पवित्र कर देता है एवं सर्वधान पांडव मद भक्तभ्य प्रदत्ता रि स्वर्ग मार्ग प्रधान पांडव इस प्रकार सब अवस्थाओं में मेरे भक्तों को दिए हुए सब प्रकार के दान मार्ग प्रदान करने वाले होते हैं दक्षिणात् प्रति में अध्याय समाप्त